गुलीवर के सफर लिलिपुट جزیرہ लेम्यूएल गुलीवर की پیدائش इंग्लैंड के नॉटिंगहम शहर शहर में हुई थी उसके वालदान एक मामूली घराने से थे उसे पाकर वो बहुत खुश थे गुलीवर के वालदान चाहते थे कि वो एक सर्जन बने जबकि गुलीवर अक्सर ख्वाब देखता सफर करने के और समंदर की तलाश में जाने काश मैं सफर पर जाता समंदर के पार और ऐसे इलाकों की तलाश करता जहां इससे पेशतर कोई ना गया हो। सफर के लिए माकूल रहनुमाई ना होने की वजह से गुलेवर ने अपने वाल्डान की सलाह ली और वो एक सर्जन बन गया। वो इंग्लैंड के सबसे बढ़िया डॉक्टरों में से एक था। वो अपने मरीजों का बहुत दिल से ख्याल वो अक्सर ये सोचता कि क्या कभी वो उन चमकती लहरों पर कश्ती से सफर कर सकेगा? कई साल गुसर गए। गोलेवर अब शादीशुदा था और उसके दो बच्चे थे। वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला बाप और ख्याल करने वाला शाहर था, पर वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने को तरसता रहता। मेरी जान, क्या बात है? तुम ब मैं यह काम करना चाहता हूँ पर मुझे तुम्हारी और बच्चों की फिक्र होती है। तुम्हें हमेशा अपने दिल के मुताबिक चलना चाहिए। यदि मलना बनना तुम्हें बर्दाश्त करता हो, तो यह मलाजमत कबूल कर लो। पर मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा महफूज हमारे पास लौटोगे। शुक्रिया, आजीza। गुलेवार ने अपने खान اسی ایسا محسوس ہوا کہ وہ دنیا کا سب سے خوش انسان ہے پر وہ بلکل بے خبر تھا ان چنوتیوں سے جو مستقبل میں آنے والی تھی اس رات ایک طوفان سمندر میں امڑا جیسے اغسسے می سمندر کا پانی ابل بڑا ہو اور موزن جہاز سے زور زور سے ٹکرانے لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز پوری طرح نیست نابود نابوت ہو گیا اور دوب گیا گولیور خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تیرتا رہا जबकि वो सोच रहा था कि ये उसकी जिंदगी का खात्मा है, एक बड़ी लहर ने उसे और ज्यादा गहरे समंदर में धकेल दिया। खुश किस्मती से ये गुलेवर के लिए खात्मा नहीं था, वो बह कर एक जसीरे के साहिल पर जा लगा। वो गहरी नींद में सोया था। जब उसने अपनी आँखें खोली, तो उसे अपनी पीठ पर कुछ महस आह मैं इतना थक गया हूँ ये क्या मैं इस रेत में क्यों बंधा हुआ हूँ ओह मेरे बाल जब उसने नीचे देखा तो वह एक छोटे से इंसान को देखकर सकते में आ गया जो गुलेवर की सबसे छोटी उंगली जितना बड़ा था और वो उसके चेहरे की तरफ चलने लगा गुलेवर उलझन में पड़ गया क्या मैं मर गया हूँ ज तुम यहाँ हमारे लिलीपुटियन जजीरे पर क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें यहाँ खाने के लिए आए हो? क्या? नहीं। क्या तुम हमारा जजीरा छीनने के लिए आए हो? कौन सा जजीरा? लिलीपुटियनों का जजीरा। रुको, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। क्या तुम्हें ब्लेफ्यूज क्यों ने भेजा है? क्या? कूद। द मैं दयो नहीं हूँ और मैं थक गया हूँ। मुझे पता नहीं मैं यहां कैसे आ गया। मुझे इतना याद ही कि मैं दक्षिणी समुंदर में था, एक जहाज़ पर जो नष्ट नाबुद हो गया और डूब गया। वो सिपाही जान गया कि गुलिबर झूठ नहीं बोल रहा। हम इस दयो गुलिबर को शहर ले जाएंगे और उसकी किस्मत का फ� 300 घोड़े मंगवाए गए उस बड़ी सी गाड़ी को खींचने के लिए जिसे लिलीपुट के लोगों ने बनाया गुलेवर को वहां से ले जाने के लिए गुलेवर को शहर से घुमा कर ले जाया गया उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्या ये हकीकत में लिलीपुट का मुल्क है और वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं ज� जहां पन्हा इस इंसान के मुताबिक ये हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता। दरअसल वो कहता है कि उसका जहाज समुद्र के तूफान में तबाह हो गया और ये कि अब वो गुम हो गया है। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो हमारे लिए खतरा है। ऐसा तो नहीं। ब्लैफ्यूस ने इसे भेजा हो हम सबको खा जाने के लिए। आ, मुझे बताओ रे रेसल क्या तुम्हारे خल से हम उस पर भरोसा कर सकते हैं वह काफी ख ज्यादा और उल्जन में लगता है जहां परहा और आखिरव हमारा महमान है हमें उसे मौقع देना चाहिए की वह خودका सबूत दे सके बात शाह गुलीवर की जानीब चल कराया बाद خبردار खबरदार था इस दायनोंमा کی की तरफ से जिसका इतना बड़ा चेहरा था यह यकीन बात ہوگا، होगा मुझे इनसे अदव से पे आना चाहिए इंग्लैंड की तरफ से खैर मगदुम पेश करता हूं जापना, मेरा नाम है लिमूल गुलीवर। मैं बहुत दूर दराज के मुल्कों में जा चुका हूं जापना, पर यकीन मानिए आपकी बादशाहत सबसे खूबसूरत जजीरा है, जिस पर मैंने पहली बार कदम रखा है। देखो ये जजीरा है लिरिपुट मुल्क का। हम शायद तुम्हारे � यकीनन मुझे इससे कोई सुभा नहीं। जहाँ पना ताकतवर लड़ाकों के बड़े दिल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बड़े दिल वालों का मुल्क है और ये मुझे, मुझे मौका देगा कि मैं अपनी वफादारी का सबूत दे सकूं, जो मुझे मेहमान की मानित कबूल करते हैं। पूरा शहर देख रहा है। मुझे जल्दबाजी में कोई फैसला न पर लिलीपुट के बाशिंदों की हिफाजत के लिए लेमियल गुलीवर का आना जाना बेडियों में जकड़कर होगा। जब तक कि हम उस अजनबी बुल के बारे में जान रहे हैं जहां से वो आया है। भीड़ ने बादशाह के फैसले को जोरदार मख़बूल दी और गुलीवर को राहत मिली। गुलीवर को एक टूटे हुए खंडर में ठहराया गय एक बेड़ी उसके सीधे पाँव में बंधी थी ताकि उसके हिलने डोलने को रोका जा सके। लिलीपुट के लोगों ने अपने उस दायोनुमा मेहमान का बहुत अच्छा ख्याल रखा। हर दिन लोगों का एक जुलूस उसके लिए खाने की चीजों से भरी एक गाड़ी लाता। उन्होंने उसे नए कपड़ों का तोहफा दिया, बहुत से कपड़ों को सीकर। हर रोज एक-एक करके उन्हें अपनी हथेली पर रखता और शहर का सबसे बेहतरीन नजारा मुहैया कराता। एक मर्तबा उस शहर में एक जलसा हो रहा था। लिलीपुट के लोग एक के बाद एक रस्सी के ऊपर चल रहे थे, जो कसकर जमीन के ऊपर बंधी थी। वो खौफ सता लग रहे थे। गुलिवर उलझन में पड़ गया। उसने बादशाह से पूछा कि क जो तुम अपने सामने देख रहे हो ऐ ताकतवर लेमिनल कुलीवर, वो है बहादुरी और वफादारी की आजमाईश। जो इस आजमाईश में कामयाब होगा, उसे इस फौज का सरपरस बनाया जाएगा। पर जहाँपना, ये तो खतरनाक लगता है। वो रस्सी बहुत ऊंची बंधी हुई है। अगर वो गिर जाए, तो वो जख्मी हो सकते हैं। ये अपन आ, पर लिलिपुट के भाषण दे बहुत ही बहादुर और हमें नाज है आ, कोई तरीका नहीं है हमारे पास उनकी बाधुरी साबित करने का। गुलेवर ने एक पल इसके बारे में सोचा और रेड्रेसल से कहा कि उसके लिए एक रस्सी लाए। रेड्रेसल को मदद करने में खुशी हुई। उसे कभी भी ये खेल पसंद नहीं था। गुलेवर ने तब उस रस्सी को फिर उसने जाल को उस कसी हुई रस्सी के नीचे बांध दिया। लो, ये हो गया। अब लोग बिना अपनी जान को जोखिम में डाले इस खेल में शामिल हो सकते हैं, और मुल्क को अपनी फौज का सरपरस्त भी मिल जाएगा। गुलिबर के इस इजाफ़ का भीड़ ने तालियां बजाकर ख़यार मक़दुम किया। बताओ ये नाम बाद जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया, गुलेवर ने लिलीपुट वालों का दिल जीत लिया। बादशाह अब अपने मुल्क के मसलों में उससे सलाह लेता। गुलेवर ने दुश्मन जसीरे, ब्लफुस्कू के बारे में भी तैयारी की। लिलीपुट और ब्लफुस्कू सालों से दुश्मन थे। गुलेवर ने सारी कहानियाँ बहुत दिलचस्पी से सु ब्लॉफ़ुस हम पर हमला कर रहा है और वो भी इसी वक्त। गुलेवर फौरन साहिल की तरफ गया और उसने देखा कि एक जहाजों का बेड़ा लिलिपुट की तरफ आ रहा है। इन जहाजों पर हथियार लगे थे। ये एक हमला था। वो जहाज की तरफ एक रस्सी की मदद से चल गया। ब्लॉफ़ुस के बाशिंदे गुलेवर को देखकर � ये काम नहीं कर रहा है पीछे आटो पीछे आटो। गुलेवर ने सभी जहाजों को रस्सी से बांध दिया और एक बोरे की तरह उन्हें अपने कंधे पर लाग लिया। वो जहाजों को खींचकर लेलिपुट -ले बालों के पास ले आया। एक बार फिर भीड़ ने गुलेवर का सबरदस्त खैरमत्तुम किया। उसने जाने बचाई थी। बहुत होम लेमियल ताकि मुस्तकबेल में उनके पास हमसे लड़ाई करने के लिए कोई फौज ना रहे। मुझे माफ करना जापना, पर ये इंसाफ नहीं है। ब्लफुस्कु को शायद फौज की जरूरत पड़े, दूसरे दुश्मन से अपनी हिफाजत करने के लिए। मैं उन सभी जहाजों को ले आया हूँ जो उस जंग में शामिल थे, और बाकी के जहाज ब्लफुस्की कुछ दिन गुसर गए और रेडरसल गुलिवर को ढूंढता हुआ आया गुलिवर, मेरी बात सुनो कहो रेडरसल तुम सरगोशियों में बात क्यों कर रहे हो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां आया था मैं आपको यहां एक बहुत ही खास खबर पहुंचाने आया हूं मैंने बादशाह को सुना जब वो अपने वज़ीरों के क्योंकि तुमने राजा के हुकुम की नाफरमानी की उन सब जहाजों को घसीटकर ब्लेफ्यूस्क्यू से बाहर ना लाते हुए सुनो गुलीवर तुम्हें फौरन लिलीपुट से बाहर जाना चाहिए ये जज़ीरा अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं है पर मैं कहां जाऊंगा शायद ब्लेफ्यूस्क्यू मैंने पकड़े गए जहाजों तुम उनसे मांग सकते हो कि तुम्हारी महफूज वापसी के लिए एक कष्टी बना दे। वो अभी भी हमारे दुश्मन हैं, पर तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी बाबक फिक्रमंद हूँ। शुक्रिया रेडरसल। फिर मुझे फौरन ही निकल जाना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें याद करूँगा मेरे छोटे दोस्त। मैं भी तुम्हें � वो कमर तक गहरे पानी में चला और ब्लॉफुस्कु के साहिल पर पहुंचा। उसने देखा कि बादशाह साहिल पर खड़ा है अपनी पूरी फौज के साथ। मुझे यकीन है उन्होंने मुझे आते हुए देख लिया होगा। उन्होंने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? जहां मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं। मैं हूं लेमुल गुलिवर और मैं यहां तुमने हमारे जहाजों और हमारे आदमियों को बचाया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, गुलिवर। मैं तुम्हें इस नाम से मुखातिब कर सकता हूँ ना? मैं आपका ख़िदमतगार हूँ जहाँ पर गुलिवर के रहने का इंतजाम किया जाए। अक्लेतिन, गुलिवर ब्लूफ़स्कु के साहेल पर खड़ा था। अचानक उसे पानी में कुछ बादशाह ने फौरन अपने कमांडर को हुक्म दिया कि दर्जनों कश्तियां भेजे और उस बहती हुई कश्ती को घसीटकर साहिल पर लाए और फिर अपने आदमियों से गुलिवर की मदद करने को कहा कश्ती को दोबारा बनाने में साथ ही हर मुमकिन मदद का वादा भी किया गुलेवर बहुत खुश था वो अब घर जा सकता था अपने खानदान से मिलने बादशाह के हुक्म पर ब्लॉफस्कु के लोगों ने कश्ती को मुनासिब पानी, फलों और जानवरों से भर दिया सफर के लिए। मैं आपकी हलीमी कभी नहीं भूलूंगा जहां तुम एक ताकतवर नौजवान हो, गुलिवर। हम भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम्हारा सफर मुबारक रहे, मेरे दोस्त। गुलिवर ने ब्लॉफ जब गुलेवर घर पहुंचा उसने अपनी बीवी और बच्चों को कसकर आगोश में लिया गुलेवर नॉटिंघम शहर में पहुंचा 24 अप्रैल 1702 को